की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पूर्व वंश में राजा दुष्यंत नामक एक प्रतापी राजा का जन्म हुआ था जो बहुत और प्रजापालक थे एक बार की बात है राजा दुष्यंत वन में आखेट आखेट के लिए गए। गए जिस वन में वन में में वे खेलने थे, उसी घने एक महान ऋषि कर्ण का भी आश्रम था राजा दुष्यंत को जब ऋषि कर्णव के उस वन में होने का पता चला तो वे उनके दर्शन, दर्शन करने के, के लिए आश्रम, आश्रम पहुंच गए आश्रम, आश्रम में, में जब उन्होंने ऋषि कर्ण को आवाज, आवाज लगाई तो एक सुंदर कन्या आश्रम, आश्रम से आई और उसने बताया कि ऋषि तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। राजा दुष्यंत ने जब उस कन्या का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम ऋषि पुत्री शकुंतला बताया राजा दुष्यंत को यह सुनकर आश्चर्य हुआ ऋषि कर्ण तो ब्रह्मचारी है तो शकुंतला का जन्म कैसे हुआ शकुंतला ने बताया कि वास्तव में मेरे माता पिता का नाम मेनका और विश्वामित्र है जो मेरे जन्म होते ही मुझे जंगल छोड़ कर आए तब एक शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की इसीलिए मेरा नाम शकुंतला है जब जंगल से गुजरते हुए ऋषि कणो ने मुझे देखा तो वे मुझे अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की तरह मेरा पालन पोषण किया शकुंतला की सुंदरता और बातों से मोहित होकर राजा दुष्यंत ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा शकुंतला भी राजी हो गई। और दोनों ने कंधर्व विवाह कर लिया और वे वन में ही रहने लगे लग। एक दिन उन्होंने शकुंतला से अपने राज्य को संभालने के लिए वापस अपने राज्य जाने की इजाजत मांगी और निशानी के रूप में अंगूठी देकर चले गए एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए उस समय शकुंतला राजा दुष्यंत की ख्यालों में खोई हुई थी जिससे वह ऋषि का उचित आदर सत्कार नहीं कर पाई ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि वो जिसे भी इस समय याद कर रही है वो उसे भूल जाएगा शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफी मांगी जिससे ऋषि का दिल पिघल गया और उन्होंने उपाय में प्रेम की निशानी बताने आरोप याददाश्त वापस आने का आशीर्वाद दिया उस समय तक शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी जब ऋषि कर्वण वापस तीर्थ यात्रा ऐसी लौटे तो उन्हें पूरी कहानी शकुंतला ने बताई ऋषि ने शकुंतला को अपने पति के पास जाने के लिए कहा क्योंकि विवाहित कन्या का पिता के घर रहना उचित नहीं था शकुंतला सफर के लिए निकल पड़ी लेकिन मार्ग में एक सरोवर में पानी पीते वक्त उसकी अंगूठी तालाब में गिर गई जिसे एक मछली ने निगल लिया। शकुंतला जब राजा दुष्यंत के पास पहुंची, तो ऋषि कण्व के शिष्यों ने शकुंतला का परिचय दिया राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पत्नी मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वे ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को भूल चुके थे राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की माँ मेनका उन्हें अपने साथ ले गई। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई जिसके पेट से वो अंगूठी निकली मछुआरे ने वो अंगूठी राजा दुष्यंत को भेंट स्वरूप दी अंगूठी देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला के बारे में सब कुछ याद आ गया महाराज ने तुरंत शकुंतला की खोज करने के लिए सैनिकों को भेजा लेकिन शकुंतला का कहीं कोई पता नहीं चला कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्र नगरी अमरावती गए संग्राम में विजय के बाद वे आकाश मार्ग ऐसी लौट रहे थे तब उन्होंने रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते हुए देखा मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया था वो बालक शकुंतला का ही पुत्र था जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया वो जैसे ही उस बालक को गोद में लेकर उठाने के लिए उठ खड़े हुए तो शकुंतला की सहेली ने बताया कि अगर वो इस बालक को छुएंगे तो इसके भूजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा राजा दुष्यंत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बालक को गोद में उठा लिया जिससे उस बालक की भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई और वो दौड़ती हुई आई राजा दुष्यंत से मिली राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने साथ राज्य ले गए महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना अभी आप सुन रहे थे राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी वाचक स्वर भारती बरी